पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय प्रकृति के तीन गुण प्रकृति के तीन गुण त्रैगुण्यमय 2400 जड़ तत्व सत्व रजस और तमस तीन गुण वाले हैं व्याख्या सत्व का स्वभाव प्रकाश रजस का क्रिया और तमस का स्थिति है ये तीनों स्वभाव प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेग वाली क्रिया के पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है जो प्रकाश वाली है वह वा समयांतर में प्रकाशहीन हो जाती है और अंत में क्रियाशील भी हो जाती है जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस प्रधान होता है रजस और सत्व गौर रूप से रहते हैं और अपने समय पर उसमें प्रकट हो जाते हैं जब वह वस्तु क्रिया वाली होती है तो उसमें रजस प्रधान होता है सत्व और तमस गौण होते हैं फिर वही वस्तु जब प्रकाश वाली हो जाती है तो उसमें सत्व प्रधान हो जाता है रजस और तमस गौण इस प्रकार सब वस्तुओं में तीनों गुण प्रधान या गौण रूप से विद्यमान रहते हैं पुरुष से अतिरिक्त जो कुछ भी है यह सब त्रिगुणात्मक ही है किंतु ये सब तीनों गुणों के विकृत रूप ही है यथा गुणान परमम रूपम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 पारिभाषिक शब्द है परिणाम के अर्थ है तब्दीली अर्थात पहले धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करना परिणाम दो प्रकार का होता है एक साम्य अर्थात स्वरूप परिणाम जैसे दूध में दूध के निर्विकार बने रहने की अवस्था में होता है दूसरा विषम अर्थात विरूप परिणाम जैसे दूध में एक निश्चित समय के पश्चात खटास आदि विकार के आने से होता है विषम अर्थात विरूप परिणाम का ही प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष से साम्य परिणाम का अनुमान किया जाता है तीनों गुणों का साम्य परिणाम ही अनुमान अर्थात प्रधान मूल प्रकृति अथवा केवल प्रकृति है पहला गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्व चेतन तत्व से इस मूल प्रकृति में एक प्रकार का क्षोभ होकर सत्व में क्रिया मात्र रज का और उस क्रिया को रोकने मात्र तम का प्रथम विषय विषम परिणाम हो रहा है जो महत्वत्व समष्टि रूप में एक विशुद्ध सत्व में चित्त और व्यष्ट रूप में अनंत सत्व चित्त में है जिसमें कर्तापन का अहंकार डीज रूप से छिपा हुआ है महत्वत्व में चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करने की अनाद योग्यता है और चेतन तत्व में महतत्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को डालने की अनादि योग्यता है महतत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है मयाध्यक्षे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनालन कौंते यदि परिवर्तते मम योनिर्मह ब्रह्म तस्म गर्भम दधा संभव सर्वभूता तथोति भारत सर्वोनि सुकौंत मृतय संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम् बीज प्रदह पिता गीता हे अर्जुन मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है इसी कारण जगत परिवर्तित हो रहा है हे अर्जुन मेरी योनि गर्भ रखने का स्थान महतत्व है उसी में मैं गर्भ रखता हूँ अपने ज्ञान का प्रकाश डालता हूँ और उसी जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है हे अर्जुन सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि महत्त्व है और उनमें बीज को डालने वाला मैं चेतन तत्व पिता हूँ इसलिए हिरण्यगर्भ के लिए जो चेतन तत्व की महत्त्व के संबंध से संज्ञा है वेदों में इस प्रकार कहा गया है हिरण्यगर्भ समवर्तरे भूत जातः प्रतिरेक आसीत